निर्जला एकादशी का महत्व व्रत पूजा विधि और व्रत कथा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है ऋषि वेदव्यास के अनुसार इस एकादशी को भीमसेन ने धारण किया था इसी वजह से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा इस एकादशी व्रत को निर्जल रखा जाता है अर्थात इस व्रत में जल का सेवन नहीं करना चाहिए यह व्रत करने के पश्चात द्वादशी तिथि में ब्रह्म बेला में उठकर स्नान दान और ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए निर्जला एकादशी व्रत के दिन अन्न का भी सेवन नहीं इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन में जल व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आचमन करने के लिए कम से कम जल का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आचमन में अधिक जल का प्रयोग व्यक्ति के पापों में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त भोजन करने से भी व्रत के फल नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास तो उसे 24 एकादशियों के व्रत करने के समान फल प्राप्त होते हैं इसके अतिरिक्त द्वादशी के दिन भी सूर्योदय से पहले उठना चाहिए इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए इसके बाद ही खुद भोजन करना चाहिए इस एकादशी का व्रत करना सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसको मृत्यु के समय मानसिक और शारीरिक कष्ट भी नहीं होता है। यह एकादशी पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस व्रत को करने के बाद जो व्यक्ति स्नान, तप और दान करता है, उसे करोड़ों गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए इस दिन गौ दान करने का भी विशेष विधि है इस दिन व्रत के अतिरिक्त स्नान तप आदि करना भी शुभ रहता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, इस व्रत में सबसे पहले श्री विष्णु जी की पूजा होनी चाहिए। व्रत के दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए और व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। निजला एकादशी व्रत की कथा एक समय की बात है। भीम सेन ने यास्ती से कहा कि हे भगवान् युधिष्ठर नकुल सहदेव कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं मगर मैं कहता हूँ कि मैं भूख परदाश नहीं कर सकता मैं दान देकर वासुदेव भगवान की अर्चना करके क्या उनको प्रसन्न कर सकता हूँ मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूं इस पर वेदव्यास जी बोले हे भीमसेन अगर तुम स्वर्ग तो दोनों एकादशियों का व्रत बिना भोजन ग्रहण किए करो ज्येष्ठ मास की एकादशी का निर्जल व्रत करना विशेष शुभ कहा गया है इस व्रत में आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं अन्नहार करने से व्रत खंडित हो जाता है व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने यह व्रत किया और वे पाप हो गए